आज बाव जनवरी दो हज़ार चौदह गुरुवार दो हज़ार पंद्रह गुरुवार का दिन और हरिहरदी कार्यक्रम तो के कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है पिछले वर्ष जनवरी के अंतिम गुरुवार से हमने शिव का वाचन शुरू करा था और ठीक एक वर्ष में इसके हम अंतिम चरण में आए तो इस एक वर्ष के दौरान हमने तीनों उपाय शाम उपाय उपाय और अंत में आम उपाय का करा ठीक तो अंतिम गुरुवार के पहले जनवरी के अंतिम गुरुवार को और आपसे ठीक पाँच वर्ष पहले जनवरी के अंतिम गुरुवार से आश्रम के कार्यक्रम शुरू हुए थे तो आज के कार्यक्रम के साथ आश्रम के पाँच वर्ष भी पूरे हो रहे हैं और इस असर में आप सबको बहुत बहुत साधुवाद कि आप सबने रुचि लेकर इस शिवशास्त्र का अध्ययन करने में अपना समय भी और रुचि भी व्यापन करें शिवसूत्र की जो हम व्याख्या पढ़ते जा रहे हैं ये बोल तरह आचार्य क्षेमराज्य की व्याख्या है और ये अब से करीब एक हजार वर्ष को दीखी गई थी दसवीं सदी और समस्त व्याख्याओं में इसे सबसे ज्यादा महत्व दिया गया क्योंकि अन्य अन्य आचार्यों ने भी इसकी व्याख्या की क्योंकि ये संस्कृत में थी इसलिए लंबे समय तक धीरे धीरे लुप्त रही क्योंकि संस्कृत का प्रचलन जैसे जैसे कम हुआ विदेशी आक्रमण में और देश की धरती पर संस्कृत का जैसे जैसे लोग पता चला गया वैसे वैसे यादवित शिव शास्त्र भी लुप्त होता चला गया और लक्ष्मण जो महाराज को पूर्ण श्रेय देते हैं हम वापस के शिवशास्त्र को जागृत किया और हम सबके लिए बहुत गम्य बनाया अन्यथा जो पूरी संस्कृति उसे हम समझ करते हैं उस शिमला की व्याख्या पर आधारित लक्ष्मण महाराज के जो प्रवचन थे उसी पर हमारा कार्यक्रम आधारित है अंतिम चरण में है आड़वोपाय के और आणोपाय जो अंतिम नौ सूत्र यहां पर लिखे हैं जिनका अपन संक्षेप में आज वाचन करेंगे अगर जरूरी हुआ तो अगले हफ्ते पुनः इनको लेकर आणवोपाई समाप्त करना है और तदनंतर हम आपस में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे प्रश्नोत्तर वर्कशॉप जैसे भी आप अपने सबको समझेंगे शिव सूत्रों को समझ समझने में हमको क्या क्या करना ही है उनको अपने जीवन में उदाहरण क्या क्या कठिनाई है उन पर हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि खाली बुद्धि से कुछ होता नहीं है खाली बुद्धि में जाने से और ऐसा भी नहीं है कि खाली बुद्धि में जाने से कुछ नहीं होता जैसे गुरुदेव का ना पड़ता है कि जब बुद्धि में ये गधा बनेगा तो कुछ बुद्ध यहाँ तक टक्केगी और तो उसमें से कुछ बुद्धे यहाँ तक भी जाएंगे तो निश्चित रूप से सर्वप्रथम जो ग्रहणता है वो बुद्धि से ही होती है और बुद्धि के बाद ही वो हृदय और हृदय से फिर परसेप्शन के आइडेंटिटी लेवल पर जाती है तो हमको हमारा कार्य अपनी बुद्धि को संग्रहित एकत्रित करके उसको मनन चिंतन करना ये हमारा पुरुषार्थ है और तदंतर शिव प्रभाव से यह धीमे धीमे हमारे जीवन में अवतरे जरूर हमारे हैं जिनका हम वाचन के इसमें से कुछ हम पढ़ चुके हैं जिनको हम संक्षेप में फिर से बात करेंगे शुरू करते हैं हम करण शक्ति और तो, तो अनुभव हर व्यक्ति के अनुभव में करण शक्ति पावर ऑफ क्रिएशन खुद के अनुभव का विषय है यह सूत्र का मतलब है हमने से कोई भी ऐसा नहीं है जिसको क्रिएटिव पावर का अनुर्ण सब करते हैं क्रिएटिव पावर का और वह क्रिएशन आपकी यूनिक क्रिएशन होती है जो आप इस संसार में आपकी विशिष्टता को दर्श है आप एक कविता लिखते हैं जो मूलतः आपकी कविता है यह कर्ण शक्ति जब आप काव्य लिखते हैं जब आप एक चित्र बनाते हैं जब आप एक कोई भी क्रिएटिव आर्ट करते हैं ये आपकी बहुत यूनिक क्वालिटी होती है ये आपकी क्रिएटिव पावर है क्योंकि शिव सदा क्रिएशन करता है उसको स्थिर करता है और उसको वापस अपने में समेट लेता है जिसे एक आदमी दुकान लगाता है और शाम को वापस समेट लेते हैं दिन भर दुकानदारी करता है शाम को समेट देता है वही उसका क्रिएशन मेंटेनेंस और डिस्ट्रक्शन है इसके अलावा जब हम स्वप्न देखते हैं तो स्वप्न में जो कुछ भी दिखाई देता है हमको स्वप्न में दुश्मन भी दिखाई देते हैं हमारे घर आने वाले चोर चक्के में दिखाई दे सकते हैं लेकिन अगर चिंतन करें तो पाएंगे कि पने में देखने वाली हर चीज हमने बनाई क्योंकि वहां ना तो कोई और व्यक्ति था ना कोई घटना अगर उसको सांसारिक दृष्टिकोण से बाहरी तौर पर कोई प्रमेय वहां पर उपलब्ध नहीं था जो कुछ प्रमेय प्रमाण और प्रमाता तीनों का रोल आपको हाँ कर रहे थे वहां पर तुम ही स्वप्न देखने वाले थे तू तुम्हें स्वप्न थे और स्वप्न के प्रमेय भी दो दिन है हमें से आज कुछ भी नहीं था यानी हमें प्रमेय परमात्म और प्रमाण तीनों की संरचना स्वप्न में करी यह भी करण शक्ति इसलिए क्रियात्मकता रचनात्मकता हमारा मूल स्वभाव है शिवकि हम छोटे संस्करण है तो रचनात्मकता हमारी इन पांच सीमाओं से सीमित है अन्यथा असीम है जो पांच सीमाएं हैं हम सब जानते हैं कला विद्या कल इन पांच सीमाओं से हमारी क्रिएटिव पावर सीमाओं में रहती है जैसे हम कुछ करना चाहते हैं तो एक तो समय के बंधन में हम उसको क्षण मात्र में नहीं कर सकते जैसे इच्छा मात्र से कुछ हो जाए ऐसा नहीं है अगर हमको मकान बनाना हो तो साल भर इंतजार करना पड़ेगा तो मकान तैयार होगा कोई चित्र बनाना होगा तो उसके कागज में ले लगा अक्रम रूप से नहीं कर सकते क्रम से करना पड़ेगा पहले कागज ला पड़ेगा रंग लाना पड़ेगा कूची लाना पड़ेगी तब हम उस विचार को उस पे पर बहरा सकेंगे अक्रम रूप से नहीं कर सकते कि चलो अभी तो बाद में कार्य बाद में जाएंगे ऐसा नहीं कर सकते एक निश्चित क्रम में ही हमको कार्य करवाते हैं संसारी सारे कार्य इसलिए हमारी रचनात्मकता हम पांच सीमाओं से बनी है लेकिन हमको सबको इस बात का अनुभव है लेकिन जब हमारी रचनात्मकता इन पांच सीमाओं को लादने लगती है जिस समय वो रचनात्मकता इन सीमाओं को इनकार कर देती है इन सीमाओं को नकार देती है उस समय हमारी रचनात्मकता की विशालता प्रकट होने लगती है अगला सूत्र है त्रिपद्य अद्य अनुपहरणना आपको क्या करना चाहिए कैसे हम अपनी चेतना को पहचाने आनो उपाय का जो मूल उद्देश्य है वो है अपनी चेतना को पहचाना एक सामान्य व्यक्ति अपने आप को मन बुद्धि से पहचानता है शरीर से पहचानता है शरीर में हूं मन में हूं मेरा मन दुखी मतलब मैं दुखी हूं मेरी बुद्धि तेज चल गई है मैंने मैं स्मार्ट हूं उसकी हर चीज वो अपने मन बुद्धि अंधार शरीर से नापता है उसके पास उसके और कोई सा पैमाना नहीं है अपने आपनापने का उसकी अपनी आइडेंटिटी मन से बुद्धि से अहंकार से शरीर से यही आइडेंटिटी कर का कारण है क्योंकि अपने शरीर से जो कर्म करते हैं तो उसमें आपके अहंता होती है कि मैंने किया तो उसको भुगतने के लिए भी आप उसको फल लेने के लिए भी शरीर चाहिएगा चूंकि ये शरीर सीमित है लिमिटेड है फाइनेट है इसलिए उसको दूसरा शरीर लेना जरूरी हो जाता है इसलिए शरीर पर शरीर के पुनर्जन्म की क्रिया जारी रहती है जिस समय हम चेतना के स्तर पर उतरते हैं जब हम ये डिवीनिटी से काम करते हैं चेतना के स्तर पर काम करने कोई यह से काम करना को है जैसे कृष्ण ने युद्ध लड़ने के लिए बोला था वो डिविनिटी से लड़ने के लिए बोला कि जब आप चेतना के स्तर पर उतरकर कर युद्ध तुम ये शरीर नहीं लड़ना है ना तुम्हारे शरीर के रिश्तेदार तुम्हारे सामने लड़ रहे हैं वरना तुम एक चेतन में हो और तुम अपनी जिम्मेदारियों का वाहन करो तो उस समय कर्मफल से मुक्त तो ऐसा करने के लिए त्रिपद आद्य है। त्रि यानी ती, यान तीन पद यानी स्थितियां तीन स्थितियां हैं जागृत स्व सुशुप्त सुशु। त्रिपद अत्य का मतलब होता है आदि जैसे हम कहते हैं आदि आदिदेव आदि काल।, काल का क्या मतलब जब काल शुरू हुआ वही आदि काल देव का मतलब क्या है वो देव जिसके पहले कोई देव नहीं था परिस्थितियां जागृत स्वप्न सुषुप्ति में आदि देव की प्राण प्रतिष्ठा करना चाहिए अनुप्राणन का मतलब होता है इनलाइनमेंट। इनलाइनमेंट का मतलब होता है प्राण प्रतिष्ठा करना प्राणन का मतलब होता है प्राण किसी मूर्ति को ले हम उस पर प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तब हम उसको देवता मानने लगते हैं एक पत्थर को भी हम देवता मानते हैं जब उसमें प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो यहां पर ऋषि कहते हैं तीनों परिस्थितियों में उस आदिदेव की प्राण प्रतिष्ठा करिए वो जो तीन स्थितियां हैं जागृत की स्वप्न की और सुषुप्ति की यह तीनों परिस्थितियों में उस आदिदेव की प्राण प्रतिष्ठा करी करिए आदिदेव क्या है आपकी यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस आपकी अंतरिम चेतना इसके आगे बड़ा अच्छी तरीके से इसकी बात समझाया जाएगा कि क्या है वो यहां पर समझाएंगे तो उस आदि कारण की प्राण प्रतिष्ठा जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों स्थितियों में करेंगे ऐसा करने से आपको तीनों परिस्थितियों में अपनी तूर्य की अवस्था का अनुभव करें कर जब आप जागृत में करिए स्वप्न में अपने आप होगा निंद्रा में भी हो जाएगा ऋषि कहते हैं आप पहले जागृत में अपने मन पर नियंत्रण करिए अपना जो तो चित्त है मन है उस चित्त को अंतर्मुखी करके अंतर्मुखी चेतना पर स्थिर करके शांत करने का नाम ही तूड़े सूर्य की परिभाषा ये है कि आप अपने चित्त को इंट्रोवर्ल्ट करें बाहर संसार में जो सारे आंखें बाहर देख रही कान बाहर सुन रहे हैं जीवन बाहर चख रही शरीर स्पर्श बाहर कर रहा हैं इन सबको भीतर समेट लोखी अंतर अंतर्मुखी हो जाओ और अंतर्मुखी भाव, मतलब अंतर भाव, जा। तो अंतर भाव से चित्त को स्थिर कर लो मतलब अंतर्मुखी भाव के बाद भी आप कल्पना हो देश में घुमझा करो तो जब अंतर्मुखी भाव से चित्त स्थिर हो जाता है उसी का नाम तुरवस्था है तो यह चित्त अंतर्मुखी भाव से स्थिर करने की स्थिति है उसी का नाम तुरय है और इसी स्थिति को आपने तीन जगह पर अनुप्राणित करना है इन तीनों जगह पर आपको जागृत में पहले करना है फिर वो स्वप्न में और फिर सुषुप्त में वो अपने आप पता चल जाएगा लेकिन सबसे पहले आपका पोशाक है जागृत में आपको मालूम होगा कि जब हम स्वप्न देखते हैं तो अक्सर वैसे स्वप्न आते हैं जैसी हमारी मनोस्थिति होती जैसे कभी हम परेशानी की मनोस्थिति में होते हैं तनावग्रस्त होते हैं तो हमको डरावने सपने आते हैं डर डर के उठ जाते हैं रात में कभी हम बहुत प्रसन्न मना होते हैं तो खुशी में नींद भी उड़ जाती है और जब स्वप्न भी आते हैं तो खुशनुमा स्वप्न आता है सपन में हमको कुछ ना कुछ ऐसा दिखाता है जितना हमारे मन के का होता है तो वास्तव में स्वप्न जो है हमारी अंतर्वृत्ति के प्रतीक है प्रतिबिंब है हमारी अंतर्वृत्ति जैसे जैसे शुद्ध होती चली जाएगी स्वप्न पर हमारा अधिकार वैसे वैसे बढ़ता चला जाएगा अगर अंतर्वृत्ति बहुत प्रसन्न और शांत स्थिर है तो धीमे धीमे स्वप्न पर आपका अधिकार होता चला जाएगा तो ऐसी तीनों स्थितियों में उनका कहना पड़ता है अनुप्राण। अभी हमने एक सूत्र बीसवा सूत्र पढ़ा था जिसमें बोला रहा चतुर्थम तेलवद आशिक्षण चौथी स्थिति को बाकी की तीन स्थितियों में तेल की तरफ फैलाई जैसे कागज पर तेल फैलाते हैं इस तरीके से फैलाई यहां पर उसका उससे उच्चतर भाव बताया गया है कि उसी में अनुप्राणित करिए यानी उसमें ऑलरेडी है वहां फैलाने की जरूरत ही नहीं है अब चूंकि हम अंतिम चरण पर आ गए हैं तो अब तक साधक का स्तर थोड़ा ऊपर हो गया है अब हम समझ चुके हैं कि कुर्सी भी चैतन्य है ये जमीन भी चैतन्य है मैं भी चैतन्य हूं आप भी चैतन्य है हमें सब में अगर देखा जाए तो हमारी अल्टीमेट रियलिटी उस चेतना से ही है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 हम दोधारी तो सुनाए है, पर यहां तीन धारी बात है कि हमारी ट्रिपल एजेंट अवेयरनेस की जरूरत होती है जैसे हम कभी तो कभी होता है बहुत ज्यादा गहराई में होता दो चीजों पर एक साथ ध्यान दे सकते हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा अगर हम बालिक पहने मन से अवेयर रहे हम तीन चीजों पर ध्यान दे सकते एक साथ तीन चीजों पर ध्यान दे जैसे हम सांस अंदर ले रहे हैं जिसके बारे में अवेयर हो जाते हैं सांस बाहर निकालते हैं उसके बारे में भी अवेयर हो जाते मतलब जागरूक जागरूकता है तो सांस निकालने के प्रति जागरूक है सांस लेने के प्रति जागरूक है लेकिन इन दोनों के अंतराल के प्रति हम बेहोश होते क्योंकि उस समय में माफ चेतना तो अस्तित्व होता है उस समय न तो हम सांस ले रहे हैं न सांस निकाल रहे हैं क्योंकि सांस लेने का क्षय हो रहा है और सांस निकालने का यह एक्सलेशन का जन्म हो रहा है या उसका क्रिएशन हो रहा है तो उसमें डिस्ट्रक्शन और क्रिएशन के बीच में ऐसी स्थिति आती है जहां पर कि मात्र चेतना का स्तित्व है ना तो उस जगह पर क्रिएशन है ना वहां डिस्ट्रक्शन है एक लहर बैठ गई दूसरी लहर पर कूठी नहीं है मतलब महारद ही है और कुछ भी नहीं नहीं होता तो वो स्थिति अगर उस स्थिति पर हम ध्यान केंद्रित करें तो यह तीसरी स्थिति है तो श्वास लेने पर ध्यान केंद्रित करना है श्वास निकालने पर केंद्रित करना है और श्वास के पलटने पर भी ध्यान केंद्रित श्वास जब लेने से निकलने की स्थिति बनती है या निकलने से जब लेने की स्थिति बनती है तो उनके बीच के संदि पर भी ध्यान केंद्रित करना है यह एक उदाहरण है इसके अलावा हम बात कर रहे हैं एक बात कहते हैं फिर एक अंतराल आता है फिर दूसरी बात कहते हैं एक शब्द बोलते हैं उसके बाद आता है दूसरा शब्द बोलते हैं तो पहले शब्द पर हमको ध्यान है दूसरे शब्द पर ध्यान है लेकिन अंतराल पर भी ध्यान हो तो इसको बोलते रहे ट्रिपल एजिट अवेयरनेस अगर ये तीसरी अवेयरनेस हम डेवलप करते हैं तो ये वही हो जाएगा तेरे पास अध्यात्म प्राण सबसे पहले जागृत में हम ये करते हैं। वो हमारी बुद्धि रितंबरा होती चली जाती फाइनल होते चले जाते कि सभी ऋषियों ने सभी शास्त्रों ने पुराणों ने भी यह बात कही है कि ईश्वर का अनुभव इस बुद्धि से ही संभव है इसी बुद्धि में रिफ्लेक्ट होता है ये, ये बुद्धि इस शरीर के साथ ही रहती है आगे बढ़ेगा नैसा प्राण संबंध इस शरीर का संबंध कुदरती रूप से प्राण से है वह क्या कहना आएगा कि हम प्राण क्या हैं तो ये बुद्धि जरूरी है लेकिन बुद्धि चूंकि दूषित है उसकी अंतर शरीर से जुड़ी है और कुछ वस्तुओं पर टिकी है ये मेरी किताब है ये मेरा घर है ये मेरा मकान है ये मेरी पत्नी है ये मेरा पैसा है मेरा धन है मेरा अंकार है इस तरह वो जब हमारे अपने किसी चीज पर टेकी है उसकी अंतर तो वो दूषित बुद्धि कहलाती है ये बुद्धि धीमे धीमे प्रितंबरा पुत्त बुद्धि चली जाती है जब इसके दोष काम होता तो चले जाते हैं इसके दोष काम होने के लिए अंदर वहां को का प्रकाश जलाना जरूरी अंतर्मुखी भाव से चित्त की स्थिरता पैदा करें अगर हमको तो वास्तव में कुछ करना है तो यही करें तो हम फिर बाद में जागृत अवस्था में भी ये सब कर सकते सबसे पहले अंतर्मुखी भाव से चित्त स्थिर का प्रयास करना जरूरी है जब अंतर्मुखी भाव से चित्त स्थैर्य का प्रयास सफल हो जाता है तो तदंतर हम धीमे धीमे उसको तीसरी स्थिति में अनुप्राणित कर लेते इसलिए दूसरे सूत्र का मतलब है यहां कि तीनों अवस्थाओं में जागृत स्वप्न सुषुप्ति में आदि यानी आदिदेव को अनुप्राणित करें उसके प्राण प्रतिष्ठा करें यानी तीनों तीनों परिस्थितियों में जागृत स्वप्न सुषुप्ति में आदिदेव मतलब इनिशियल कॉन्शियसनेस या यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस या सर्वोच्च चेतना उसको अनुप्राणित करें उसमें इसका है कि चित्त स्थिति शरीरकरणेश अब अभी हमने क्या बढ़ता है कि हम ये जो प्रयोग कहां करा हमने अध्ययन अंदर यह हमने अंदर किया हमारी चित्त की स्थिति को ठीक किया हमने बुद्धि के दोषों को कम किया दूषित बुद्धि से रितंबरा बुद्धि की ओर आगे बढ़े उसके पहनेपन को बढ़ाया तो रितंबरा प्रज्ञा जब आगे बढ़ती है तो हम अपने भीतर जागृत स्वप्न सुशुप्ति तीनों परिस्थितियों में उस आदि देव को अनुप्राणित कर देते उसके बीच उसी में पनकते हैं हम बाहर से नहीं फैलाते बल्कि क्योंकि उसमें ही है उसको पात्र हमको अनुप्राणित करना है और अपने आप जागृत में स्थिति में क्षेत्रकरण में है अब हमने जो भीतर करा है जो चित्त के अंदर हमने उसको अनुप्राणित कराया है चित्त को हमने रितंबरा बनाया है चित्त को हमने अपनी प्रज्ञा को शुद्ध किया है जिसके द्वारा हम अंतर्मुखी भाव से भीतर चेतना में स्थिर हुए उस स्थिति को हम बाहर भी शरीर शरीरकरण बनाए शुभ अब इसको बाहर भी फैलाते हैं बाहर फैलाने का मतलब इस बात का सतत आपको चिंतन करना है कि बाहर जो कुछ दिखाई दे रहा है इस में भी वही चेतना जो मैंने अभी अभी अपने भीतर महसूस की और कैसे महसूस करते हैं अभी आ गया है थोड़ा सा लेकिन ये बात हमको यहां पर समझ में आ गई कि तीन स्थितियों में हम उस चेतना को जो तीनों स्थितियां उस चेतना से बनी ही हैं इसमें कोई शंका ही नहीं क्योंकि हमने अभी अभी वो प्रयोग देखा था कि जागृत स्वप्न के अंदर भी हमको जो कुछ दिखाई देता है वो हमने ही क्रिएट किया है उस वक्त अगर पुष्प दिखाई देता है या हमें एक बीज बोलते हैं पेड़ होता है तो पेड़ भी हमें है बीज भी हमें उस की क्रिया भी नहीं उसका दर्शक भी हमें है दृश्य भी है वो दृष्टा भी है तीनों जो स्थितियां हैं प्रमेय प्रमाण और प्रमात्र की वो हमारे भीतर से पैदा हुई है हमें है तो जब ये बात हम अपने बाहर भी स्थिर करेंगे कि अब तक हमें अपनी विदंबरा प्रख्या से तय किया कि हमारे भीतर अनुप्राणित है आदिदेव आदिदेव मतलब द ओरिजिनल कॉन्शियसनेस वही बाहर भी अब मुझे दिखाई दे रहा है, इस कुर्सी के रूप में व्यक्तियों के रूप में इस मकान के रूप में इस संसार के रूप में वही मेरी आदिदेव की प्रतिबिंबा मुझे बाहर भी दिखाई दे देती है जो मैंने भीतर अनुप्राणित किया अब वो जो बाहर भी दिखाई देता है जब मंदिर में जाते हैं एक देवता की मूर्ति देखते हैं और जब देवता से बेहद मोहब्बत हो जाती है बेहद लगाव हो जाता है तो उसको वो उस देवता हर जाकर दिखाई देता है बाहर भी दिखाई देता है उसको हर कार्य में वो देवता दिखाई देता है और ये यह हम यहां पर जिस देवता की बात कर रहे हैं वो आदि देव है देव है ना सब देवताओं का देवता है आदिदेव जिसको हम यहां पर अपने आश्रम में परशु बोलते हैं लेकिन आप स्वतंत्र देव कुछ भी नाम देते हो उसको उस नाम का मोहताज कहीं नहीं हो वो है हमारी अंतरिम चेतना अंतिम चेतना जो सर्वोच्च चेतना है जिसको हम लोग चैतन्य हम आत्मा जिसके द्वारा सारा ब्रह्मांड बना है तो वो आदिदेव की हम अनुप्राण यानी प्राण प्रतिष्ठा तीनों स्थितियों में कर दी हमने जागृत सबसे सृष्टि हैं। अब उसकी प्राण प्रतिष्ठा आपको पूरे ब्रह्मांड में पूरे संसार में करनी है। हर चीज में चाहे वो लकड़ी हो चाहे पत्थर हो चाहे आपका मित्र हो चाहे आपका दुश्मन वो आपको वहीं पर आपको उस आदिदेव के दर्शन होंगे हमें चित्त स्थिति वक्त अब जो हमने अंदर किया शरीर करण शरीर और शरीर के बाहर अभी हमने चित्त में किया चित्त चित हम करते हैं शरीर में स्वयं के शरीर में और उसके बाद में इस शरीर के बाहर जो कुछ भी हमको दिखाई देता है वो हमारा अपना ही विकास लेकिन ऐसा करने करते करते कभी कभी क्या होता है कि योगी को कभी कभी अहंकार आ जाता है कभी कभी वो दिशा से भ्रमित हो जाता है। क्यों भ्रमित होता है उसको दिशा भ्रम करने के लिए इतने सारे इतनी सारी योगिनियां बैठी हैं आसपास। उसके पास बैठी हैं पांच ज्ञानेन्द्रियां पांच कर्मेंद्रिया मन बुद्धि अहंकार और बैठे हैं सबसे बड़े रस रूप स्पर्श गंध और शब्द ये पांच कर्मात्राएं उसको धीरे से फिसला के वापस संसार की दिशा में ले जाने के लिए तत्पर है रूप फिसलाएगा रंग फिसलाएगा गंध स्पर्श और शंक ये सारी चीजें उसको संसार उस मार्ग में वापस लेने के लिए तत्पर है क्योंकि हम जैसे कई बार पढ़ चुके हैं अज्ञाता माता हमारे ब्रह्मरत्र में बैठी है हमको मुक्त होने से रोकती है और उसके आसपास ये योगिनियां बैठी हैं जो आपको कभी भी शिव मार्ग पर बढ़ने से सतत रोकती हैं इसीलिए वो चंडी कहलाती है चंडी यानी महाकुर डरावने और इसीलिए अक्सर हमको महाकाली का स्वरूप भयानक दिखाई देता है लेकिन वो भयावहता मात्र तब तक है जब तक कि हम उसके रहस्य को नहीं समझ लेते जैसे ही अज्ञाता माता के रहस्य को समझते हैं वो अज्ञाता माता नहीं रह जाती वो हमारी ज्ञात जननी हो जाती और जैसे ही वो ज्ञात होती है वह अति सुंदर बेहद आकर्षक और हमारी सहजरी बनती वो हमारे साथ हो जाती है अब तक जो हमारा रास्ता रोकती थी जो ऊर्जा वही ऊर्जा आपको उठा के ले चुके आपकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर देती अब हम पर निर्भर करता है कि हम इन योगिनियों के खिलौने में बने रखिए जब उन योगिनियों से हम आगे बढ़ जाते हैं शब्द स्पर्श रूप रस्क से आगे बढ़ जाते हैं ईर्षाओं से प्रतिस्पर्धाओं से दूर हो जाते हैं क्योंकि ये सब उसी के परिणाम है जो हम परिणाम क्या जो जब प्रतिस्पर्धा करते हैं उसको पछाड़ते जाओ ईर्षा करते हैं कि ये इसने ऐसा क्यों कर लिया मैंने क्यों नहीं किया तुलना करते हैं और संसार की कामनाओं के पीछे भागते हैं ऐसा होने के पीछे मात्र ये योगि नहीं है जो हमको अपने मार्ग से भटका देती लेकिन अगर हम इनके रहस्य को जान लें ये हमको भटकाने आई हैं और हम दृढ़ प्रतिज्ञ हैं कि हम नहीं भटकेंगे दृढ़ज्ञ है कि हम शिवावस्था तक जाने के लिए तत्पर है तो उस परिस्थिति में वो फिर और अधिक आपका विरोध नहीं कर सकते हैं। उसके बाद में वो आपके सहजगत लेकिन तो अगर योगी इस अभिलाषा बहुत जो जिद्दी कामनाएं हैं वो आपके मन की जो अंतर्मुखता है उसको भंग कर देते उस अंतर्मुखता से बाहर आपकी अभिलाषाएं पैदा हो जाती और उसके बाद क्या हो जाता है सम्हाव वो कर्म फल को ढोने वाला ढोर बन जाता है कर्म कर्म-फल को ढोने वाला सीमित जीव बन जाता जा जा है वो कर्म-फल को ढोते हुए एक जन्म से दूसरे जन्म दूसरे जन्म से तीसरे जन्म तीसरे जन्म से चौथे जन्म और लाखों जन्म तक उन कर्म फल को ढोना ढोता समाव का मतलब होता है कि ढोने वाला ढोर बन जाता मतलब कर्म फल जैसे ही आपकी अभिलाषाओं की गति संसार की तरफ दिशाएं लेती है ईर्षा प्रतिस्पर्धा भ्रणा मोह तो वो तुरंत समावेश हो जाता है यानी कर्म फल होने वाला सीमित जीव बन जाता है तो यहां तक आने के बाद भी अगर वो योगी गलती करता है या एक सामान्य व्यक्ति के बारे में कहा जाता है कि जो अभिलाषाओं के में है यह लाशों की गिरफ्त में है वो कर्म फल को ढोने वाला बन जाता है, और वो कर्म फल का बोटला माथे पे लाद के कई जन्मों के चक्कर लगाता रहता है और कई जन्मों में दुख रहता है, क्योंकि संसार में इससे हम कई बार बात कर चुके हैं कि बाई डिफॉल्ट दुख है संसार में दुख है संसार एक है और जब तक ज्ञान नहीं है जब तक आप अपने चेतन स्वरूप को नहीं जानते तब तक मात्र दुख है और सुख की चिंगारी आती है और जिस तेजी से आती है उस तेजी से गायब हो जाती है फिर वाइल्ड दुख इंसान हमेशा दुखी होता है भर के लिए खुश होता है और वापस पर दुख के करतम समा जाता है तो इस दुख को स्थायी रूप से अगर कोई है इलाज उसका तो वह है आपका सेल्फलाइजेशन आत्मबुद्ध महात्म बुद्ध में क्या बोलते थे कि दुख है दुख का कारण है और दुख का निवारण है सिर्फ कुछ बोलते ही नहीं थे हो चुके रहते थे hmm. खाली तीन लाइन बोलते थे हमेशा कि दुख है दुख का कारण है और दुख का निवारण है और इसके अलावा कुछ भी प्रश्न पूछे तो आंखों में आंखें डालते थे और लोगों को समझ में आ जाती थी क्योंकि वो खुद सेल्फ रिलायंस थे पूरी इसलिए उनको बहुत ज्यादा भाषणबाजी करने की जरूरत है और लोग जैसे चिल्ला चला के इतनी सारी बातें करते इतने करने की जरूरत नहीं पड़ती तो आंखों में आंखें डालते थे लोग सामने वालों को प्रश्न शांत होने वो केवल दुख है लेकिन कारण नहीं दुख का कारण है क्योंकि हमने बीज बोए हैं दुख के और अब जब दुख आता है तो हम बावजूद हो जाते और सोचते हैं इस दुख से कैसे मुक्त हों हम यह भूल गए कि हमने जो बीज बोए थे उसी के फल अब आप आपको उठाने पड़ेंगे और दुख का निवारण है वो ये कहते हैं कि दुख है दुख का कारण है लेकिन दुख का निवारण भी है आप ऐसा मत सोचो कि ये अनंत काल का दुख भोगना है अन्यथा आदमी निराश हो जाएगा कि मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं हमेशा दुख भोगना है मेरे को लेकिन ऐसा नहीं है आपने चाहे जो कुछ किया हो आज के पहले कितने भी अच्छे बुरे कर्म किए हो उन सब कर्मों को आप नष्ट कर सकते आपके संचित कर्मों को नष्ट कर सकते हो और उसको नष्ट करने के लिए एकमात्र तरीका है आत्म अपनी आइडेंटिटी बदल दो ये मैं शरीर नहीं हूं मन बुद्धि अहंकार नहीं हूं मैं चेतन चेतना। और चेतना से जैसे ही आपकी आइडेंटिटी जुड़ती है इस शरीर के धर्मों से उसके कर्मों से उसके संस्कारों से आप मुक्त होते पूर्ण शरीर धर्म से मुक्त होते और जैसे ही शरीर धर्म से मुक्त होते हो कोई कारण नहीं कि आपका पुनर्जन्म क्योंकि पुनर्जन्म तभी होता है जब मन बुद्धि अहंकार रस स्पर्श और शब्द यह आपको साथ लेकर अगले जन्म में जाते जब ये साथ में ले जाने से इंकार कर देते हैं क्यों कि बोलते हैं यही नहीं है हमारा हमसे इसकी दोस्ती पहले टूट चुकी है जब ये साथ में लेके जाएंगे नहीं पूरे तक तो अगले जन्म तक लेके कौन जाएगा आपका बैलेंस जीरो केरी फॉरवर्ड क्या करोगे तो अभिभाषाएं ही आपको ढोर बनाते हैं इसका तरारूढ़ प्रमित जीव संक्षय का मतलब होता है तब उस पर आरो होकर मतलब अपने तोरे से आरो जब आप तय कर लो कि मुझे अपना आइडेंटिटी चेंज है मेरे को ये शरीर की आइडेंटिटी पसंद नहीं है ये पसंद नहीं है कि मैं किसी का भाई किसी का पति किसी का बाप किसी का बेटे से पहचाने जाऊँ या फलाने गांव का रहने वाला बुद्धिमान या मेरे धंधे से पहचाने जाऊं या मेरे नाम पथे से पहचाना चाहूं यह हमारी सापेक्षिक पहचान है अगर वो आपके दक्षिण में हो तो किसी के पूर्व में हो अगर मैं आपसे धनमान हूं तो किसी से गरीब हूं आपसे बुद्धिमान हूं तो किसी से मूर्ख हूं यह हमारी सापेक्षिक पहचान है इन सापेक्षिक पहचानों को छोड़ के अब जब एब्सोल्यूट आइडेंटिटी पर जाना चाहता उस पर आरो होना चाहता उसको पकड़ना चाहता उस पर आरो होना तद आरोप उस पर आरो होना चाहता हूं किस शुद्ध प्रमाण प्रभाव शुद्ध मैं पर मतलब मैं शरीर नहीं मैं मन नहीं मैं बुद्धि नहीं मैं अंकार नहीं लेकिन इन सबको ऊर्जा देने वाला इन सबको थामने वाला जो केंद्र है जो मैं है उस मैं पर आर होते हैं तय आता है का क्षय चालीस इकतालीस जुड़े हुए हैं उस अभिलाषाओं के क्षय होते से आपका जीव भाव नष्ट हो जाता है जीव संशय आपका लिमिटेड स्ट्रक्चर खत्म हो जाता है आपका जो लिमिटेशन खत्म हो जाता है यू बिकम अनलिमिटेड आपकी जो लिमिटेड आइडेंटिटी थी वो क्षय हो जाती है आपकी एक सीमित जीव भाव था जिसको हम पशु भाव बोलते हैं पशु भाव समाप्त हो जाता है और अब भाव शुरू हो जाता है। क्या होता है कि जैसे आप एक छोटे से बॉटल में पानी है आप उसको गंगा बोल दो चाहे आप उसको गुलाब जल बोलो वह एक सीमित भाव में लेकिन जैसे ही वो वाटर टूटते हैं वो एक विशाल ब्रह्मांड से एक हो जाता है एक लौकिक उदाहरण है कि जैसे ही वो टूटता है ऐसे ही उसकी सीमाएं टूट जाती हैं हमारी क्योंकि हमारी सीमाएं शरीर से बंद होती अहंकार से और वो सीमाएं जैसे ही टूटती है कब टूटती हैं जब परमात्र भाव पर आदोड़ होता है योगी कि मैं वास्तव में शुद्ध चेतना मुझे न तो कोई गीला कर सकता है ना कोई आग लगा सकता है ना कोई छेद उसमें कर सकता है ना कोई मुझ तक पहुंच सकता है ना मुझे कोई नुकसान कर सकता है न मुझमें कोई क्षय कर सकता है ना में कोई बढ़ोतरी कर सकता है क्योंकि मैं विशाल से विशाल हूं और महीन से महीन हूं इसका आप कोई टुकड़ा भी नहीं कर सकता क्योंकि महीन से महीन कोई उसको और कुछ में कुछ इजाफा नहीं कर सकता है क्योंकि जो तो कुछ हो मैं ही इसमें बढ़त है बढ़त कर सकता है इसलिए जब हमारी जो रियल आइडेंटिटी हम उस प्रमित भाव में जीने लगते हैं तो उस पर पंचम भाव का नष्ट होता है नाश हो जाता है अब उस व्यक्ति का कैसा जीता है भूत कंचु की तला विमुक्त हो भू यह पति स महापता अब ये भूत का मतलब होता है पंचमहाभूत हमारा शरीर कैसे बना है से।, पंच से। इसमें पृथ्वी है जल है अग्नि है वायु है वायु आकाश ठीक है ना ये पांच चीजों से हमारा शरीर बना हुआ है तो अब इन पांच महाभूत के शरीर को कंचुकी की तरह पड़ता है कंचुकी का मतलब होता है ओढ़ना ये अपने ओढ़ने की तरह जैसे हम कंबल ओढ़ के आ जाते हैं ठंड में उसी तरीके से वो इन पांच महाभूतों के शरीर को कंबल की तरह महसूस करता है। वो महसूस करता है कि ये पांच महाभूतों का शरीर मेरा ओढ़ना है जिसके अंदर मैं हूं पहले वो एक था अब अंदर ही अंदर अलग हो गया पहले नारियल गीला था तो उसका अंदर का नारियल का गुदा उसने पत्थर की तरफ चिपका हुआ था उसको फोड़ो तो अंदर भी फुड़ जाता था लेकिन अब वो नारियल सूख गया वह अंदर से विड्रॉ कर लिया उसने पूज ग्रत अब बाहर का जो कवरिंग है उससे उसका तादा आपने समाप्त किया अब वो कब तक है पति समान, पति समय है ना शिव के बराबर शिव बना नहीं बनाने तक क्योंकि अभी नारियल का बाहरी भाग बाहर है। पर वो जब नारियल को फोड़ेंगे तो अक्षत गोटा बाहर निकल जाएगा बिना टूटे फूटे बाहर आ जाएगा क्योंकि उसने पहले ही अपने आप को विड्रॉ कर लिया है नारियल की जो बाहरी कवरिंग है उससे अपने आप इसलिए अपना नारियल क्या है उसका मात्र कवरिंग और नहीं है। तो इस तरह जिस तरह की गीले नारियल से वो सूखा नारियल बन जाता है उसके अंदर का भाग सुखुड़ जाता है और वो अपनी बाहरी आवरण से तादात में समाप्त कर लेता है अब खुझला वो तो, तो बचता है लेकिन जैसे ही वो नारियल फूटता है वह अंदर से साबुन फूटा होना क्योंकि नारियल टूटा अंदर का ल था जो पन् है वो तो अंदर से शुद्ध रूप से बाहर आ गया ऐसा ही वो होता है कि जैसे ही जब वो उसका शरीर त्याग होता है वो बिना किसी परेशानी के शिव से एक हो जाता है तो बुध चुकी तनाव विमुक्त तो, वो तो एक्सटेम्पोर इसी समय नाउ नौवें दिन वो इस जगह पर विमुक्त है और पच्चीसवा पर, पर वो पर का मतलब होता है अल्टीमेट पति समाज अल्टीमेट पति कौन है शिव तो वो शिव की तरह हो गया है जीवन जीते जी हो गया है उसकी डेस्टिनी तय हो गई है अब उसने अपने सारे प्री डेस्टिनेशन समाप्त कर दिए प्री डेस्टिनेशन प्रारब्ध उन प्रारब्धों को भू बाहर का जो आवरण है वह प्रारब्ध का बना हुआ है पंच महाभूतों का आवरण हमेशा प्रारब्ध से बचता है तो उसने उन प्रारब्ध के आवरणों से अपने आप को विड्रॉ कर लिया उसका प्रीडेस्टिनेशन जैसे ही खत्म होगा प्रारंभ जैसे ही खत्म होगा वो आवरण टूट जाएगा और वो वह मुक्त हो जाएगा लेकिन वो मुक्त हो ही गया इसी का नाम है जीवन मुक्त फिर जीते जीव मुक्त हो गया लिबरेटेड भाई लालाइव अब इसके बाद जीवन मुक्त हो गया अब उसकी जिंदगी कैसे जिएगा वो नैसर्गिक प्राण संबंध अब उसका इस शरीर से जो तादात्म्य है वह नैसर्गिक तरह से चलता है क्यों कि जब इस शरीर को चेतना ने बनाया तो चेतना सर्वप्रथम प्राण का रूप देख अपने आप को स्पंदित करती है और प्राण का जन्म होता और चेतना से जुड़ा है इसीलिए प्राण को प्राणित करने का अधिकार है हम इस पहले भी पढ़ चुके हैं कि प्राण का प्राण कौन है अब हम इसको उल्टी दिशा से पढ़ रहे हैं कि चेतना से अनुप्राणित होकर प्राण प्राण की तरह हो जाता है क्योंकि प्राण को यह अधिकार किसने दिया कि तुम जहां रहो वो आदमी जिंदा रहना यह चेतना ही है जो अपने आप को प्राण के रूप में शरीर में प्रविष्ट करवाते और यह प्राण बाद में श्वास का रूप लेते हैं जब बच्चा पेट में होता है उस समय श्वास नहीं लेता लेकिन अनुप्राणित उस है उसमें प्राण है वो प्राण कहां से आए उसको प्राण आए चेतना से हाँ विश्व चेतना ने उसको प्राण दिया जब वो बच्चा पेट में आता है तो उसको विश्व चेतना से प्राण मिलते हैं वो श्वास नहीं लेता लेकिन जैसे ही वो बाहर आता है तो संसार में प्रवेश करता है वही प्राण श्वास रूप में बदल जाता है चेतना से जुड़ा स्पंद स्पंद से जुड़ा प्राण प्राण से जुड़ा श्वास और श्वास से जुड़ा शरीर यह एक क्रम है जिस क्रम में यह जोड़ तुम्हारे को कोई अधिकार नहीं इसको तोड़ने का जब तक कि वो प्री डिस्टैंड रूप से जिस रूप में आया है वो वापस समेट न लिया गया इसलिए जब तक वो प्राण है तब तक यह शरीर जो कि प्राण से ही चलता है शरीर हमारी एक गलत धारणा है कि श्वास से चल रहा है शरीर श्वास तो चल रहे हैं प्राण से और प्राण चल रहे हैं चैतन्य से तो चैतन्य मूल है चैतन्य के स्पंद से बनता है प्राण और प्राण से बनता है श्वास और श्वास से जुड़ा है शरीर तो शरीर तब तक रहेगा जब तक उसमें श्वास है जब तक उसमें प्राण है जब तक उसमें चेतना है जैसे ही यह नैसर्गिक संबंध का अंत आता है जैसे ही प्रीडिस्टेंड या प्रारब्ध वश प्राप्त शरीर समाप्त तो हो रहा है वैसे ही वो पति समझ से पति बन जाता है यह शरीर जब तक वो ढोता है जब तक कि नैसर्गिक रूप से नारियल फूटता नहीं जब तक उसके अंदर उसको मजबूरी में रहना पड़ता है जैसे ही वो नारियल फूटता है वो मुक्त हो जाता है अब ये बड़ा अच्छा है लास्ट वर्ड वन नासिका अंतर्म्य संयमान कि मंत्र सौवा सौ सो अशुभ नासिका नासिका प्रतीक तो आपके प्राण का नासिका मतलब प्राण श्वास श्वास जो जुड़ा है प्राण से उसके अंदर उसके अंतर यानी उससे फाइनर, उससे सूक्ष्म और उसका मध्य यानी हम परिधि से केंद्रों के अंदर से और केंद्र में जाने की बात कर रहे हैं श्वास नासिका से वो जाता है जुड़ता है प्राण से और प्राण के मध्य में क्या है चेतना प्राण के मध्य चेतना है क्योंकि प्राण का सत्य खोजों को तो चेतना मिलेगी क्योंकि उसी से वो अनुप्राणित है और तभी प्राण बना है तो नासिका अंतर मध्य संयम अब हमको उस चेतना के ऊपर यानी सुप्रीम आई कॉन्शियसनेस पर या मेरे वास्तविक मैं पर वास्तविक अहंता पर वास्तविक प्रमात्रता पर जब ध्यान केंद्रित करता हूं मैं अपने प्रमात्र को ध्यान केंद्रित करता हूं उससे संयम आत ऐसा करने से ऐसा संयम करने से संयम करने से यानी बार बार अवेयर होने से बार बार उस चीज के प्रति हमारी अवेयरनेस जागरूकता बढ़ाने से किस चीज की जागरूकता कि मेरे सांस आ रही है सांस से प्राण है और प्राण से प्राण के भीतर उसके केंद्र में चेतना है तो नासिका अंतर मध्य नासिका उसके अंदर और उसके भी माध्यम में ध्यान केंद्रित करने से कि मंत्र अब ऐसे योगी जो ऐसा कर सकता है की मत ऋषि बोलता है उसके बारे में हम क्या बात करें हम उसके बारे में कैसे कुछ कह सकते हैं क्योंकि हम हमारे जवान शिव के बारे में बात करने लायक ही नहीं हमारे शब्द इसका नहीं है कि हम शिव का गुणगान कर सकें पर फिर भी हम आपको बताते हैं कि सव्य तो सव्य सोशल न शिव अब वो चाहे सव्य अवसव्य सुना सव्य अपसव्य दाइना बाया सव्य नाये लेफ्टॉप बोलते सव्य जैसे वो जब हम कोई जनेऊ पहनते हैं उसको अपसव्य करते हैं किसी विशेष कर्मकांड के समय अपसव्य करते हैं सभ्य करते हैं तो बाई तरफ हमारे होती है ईडा नाड़ी दाई तरफ होती है पिंगला नाड़ी मध्य होते हैं सुषुमला नाड़ी अब यहां पर बड़ा सुंदर बहुत महत्वपूर्ण बात जो विषय यहां समझते हैं से हमने बताया था कि अपन प्राण प्राण से श्वास श्वास से शरीर इसी तरह जब चेतना ने समय को बनाया इस चेतना ने समय को बनाया तो समय बनाने के लिए क्योंकि सबसे मूल संरचना इंसान का शरीर है सबसे मूल संरचना इंसान है। अरे ईश्वर का अगर सबसे करीब तो है कोई तो वह इंसान बाकी की सारी संरचनाएं उसके बाद क्योंकि विवेक दिया है तो मनुष्य को दिया है मुक्ति का रास्ता बताया तो मनुष्य को दिया है विकंबरा बुद्धि है अगर तुम मनुष्य अगर ऐसा संभावना दी है कि आप मुक्त हो सत्यु से मनुष्य को बाकी किसी भी योनि में कुछ भी प्रॉब्लम कुछ नहीं होना जाना तो उसने तीन चैनल बनाए अब यहां पर बहुत ध्यान देने लायक बात है कि जो ईडा नाड़ी है जिसको हम चंद्रनाड़ी भी बोलते हैं पिंगला नाड़ी है जिसको हम सूर्य नाड़ी बोलते हैं और सुषुमना नाड़ी को अग्नि या वग्नि नाड़ी बोलते हैं बीच वाली नाड़ी तो ईडा नाड़ी जो है प्रतीक है या कहते हैं कि उसी से बना पूरा ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड यानी प्रमेय संसार ईडा नाड़ी से बना प्रमेय संसार पिंगला नाड़ी से बना प्रमाण संसार यानी सूर्य नाड़ी से बना प्रमाण संसार और वहनी अग्नि नाड़ी से बना प्रमात्र संसार है जो सचमुच में यह आर्टिफिशियल डिफरेंस है मैं तुम में कोई भरक नहीं है और मैं तुमको देख रहा हूं तुम मुझे देख रहे हो ये हम दोनों के बीच का एक पुल है ये भी तब तक है जब तक प्रमात और प्रमाण का भेद है जब प्रमाण प्रमात और प्रमाता में कोई भेद नहीं है तो तीनों एक हो जाता है तो ऐसे ही पिंगन आगड़ी ऑब्जेक्टिव वर्ड यानी प्रमेय संसार पिंगलन आगड़ी प्रमाण संसार यानी देखने की क्रिया या सुनने की क्रिया या हम दोनों के बीच का जो पुल है जो प्रमाण है तुम मुझे देखते हो तो प्रमाणित करते हो कि हां तुम हो मैं उस घटना को देखता हूं तो प्रमाणित करता हूं कि यह है घटना घटी मेरे सामने या मैंने सुनी ऐसी बात तो यह प्रमाणीकरण भी एक प्रमाण के प्रकार जाता है इसलिए वस्तु वस्तु का भोक्ता और उसका प्रमाण तो इस तरह तीन चीजें हैं प्रमाण में हृदय की त्रिकुंडी है कि एक ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड है एक सब्जेक्टिव वर्ल्ड है और एक है कॉग्निटिव वर्ल्ड ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड लेने कॉग्निटिव वर्ल्ड लेने प्रमाण और उसका ग्राहक या सब्जेक्टिव वर्ल्ड मैं आई कॉन्शियसनेस तो ये जो तीन है यह पिंगला और सुषमना से बने हैं चंद्रनाड़ी सोलनाड़ी और वहनी नाड़ी से बने वही नाड़ी, नाड़ी से मैं बना cognitive? Cognitive का मतलब होता है कि प्रमाण कॉग्निशन का मतलब होता है ज्ञान प्राप्त करना कॉग्निशन का मतलब होता है संज्ञान लेना जो आपने टेक्निकल्ञान ले तो लेना किसी चीज की जानकारी लेना और उसको एंडोर्स करना तस्दीक करना कि हां मैंने इसकी जानकारी ली, जैसे आप कहोगे जहां नहीं मैंने देखा मेरे सामने ऐसा हुआ तो आप उस बात को एंडोर्स करते हो क्योंकि आपने देखा आपके आंखों से आपने प्रमाण लिया तो इसी का है कॉगोनेशन ना, और ये कॉम्बिनेशन देख हैं कान से हाथ से नाक से जीवान से स्पर्श से जो मिलते हैं उसका नाम है कॉग्निटिव वर्ल्ड तो ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड है कॉग्निटिव वर्ल्ड है और एक सब्जेक्टिव वर्ल्ड जो मैम तो इस तरह ये तीन गुना संसार है ऑब्जेक्टिव कॉम्युनिटिव और सब्जेक्टिव तीन तरह के वर्ल्ड तो यह तीन संसार तीन नाड़ियों से बने ईडा चंद्र नाड़ी से बना है ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड पिंगला सूर्य नाड़ी जो दैनिक उससे बना है प्रमाण या कॉम्युनिटी वर्ल्ड और जो केंद्र में होती है जो वहनि नाड़ी या अग्नि नाड़ी उससे बना मैं या सब्जेक्टिव वर्ल्ड मैं ना आपका मेरा सबका मैं और यूनिवर्सल मैं ठीक अब हमारे पास तीन समय है भूतकाल वर्तमान काल और भविष्य काल ये तीनों काल भी इन तीन नाड़ियों से बना है बाई तरफ है ईडा ढाई तरफ है पिंगला मध्य है सुषुम इधर से बना है भूतकाल इधर भविष्यकाल उधर वर्तमान काल इस तरीके से तीनों काल इसमें बने किसमें तीन नाड़ियों से बने तो आप में और हमारा जो जोड़ है वर्तमान भविष्य और भूत ये तीनों में इसी से बने इन तीन नाड़ियों से बने हैं अब वो योगी इन तीनों में प्रविष्ट करता है अपनी चेतना कौन जिसने अपने प्राण के प्राण को पहचान लिया है और उसमें संयमित हो गया है उसमें अपनी चेतना को उसने संयमित कर लिया है। जैसे ही उसने अपनी चेतना को उसने संयमित कर लिया है और वो योगी अब पूरी तरह से इंट्रोवर्ट हो गया है और बाहरी समस्त संसार में अपनी उस चेतना को फैला दिया है वो योगी अब इन तीनों चैनलों में घुस जाता है वह अपनी चेतना को ईडा पिंगला सुषमना इन तीनों नाड़ों में प्रविष्ट कराता है और जैसे ही प्रविष्ट कराता है उस चेतना को कौन सी चेतना अग्नि चेतना मैं की चेतना अग्नि चेतना mm -hmm. है तीनों के भेद भस्म है, तीनों में जो डिफ्रेंशिएशन है।, है वो खत्म हो जाता है आपका मेरा जब खत्म हो गया तो मैं आपका प्रमाण देने वाला कौन मैं मेरा खुद का क्या प्रमाणित हूं मैं तो स्वयं स्वप्रमाणित हूं मैं तो हमेशा स्वप्रमाणित होता है आपका प्रमाणित करना पड़ेगा लेकिन मैं तो हमेशा स्वप्रमाणित है हर कोई अपना तस्दीक नहीं कर सकता कि मैं तो हूं ही आपका भी आपको बोले मैं तो हूं ही तो आप स्वयं स्वप्रमाणित हैं लेकिन दूसरे को प्रमाणित करना पड़ता है चाहे कुर्सी हो टेबल हो मकान हो या कोई घटना हो उसको आपको प्रमाणित करना पड़ेगा लेकिन आप स्व को स्वप्रमाणित करोगे लेकिन अगर सब कुछ स्व है तो फिर किसको प्रमाणित करोगे इसलिए प्रमाण भी गया यानी कॉम्युनिटिव वर्ल्ड भी खत्म हो गया ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड भी खत्म हो गया और अब क्या बचता है सब्जेक्टिव वर्ल्ड और कौन सा अनलिमिटेड सब्जेक्टिव वर्ल्ड या जिसको बोलते यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस बचे गए थे इसलिए जैसे ही वो तीनों नॉलो में प्रवेश करता है तो इसको क्या बोलते हैं निर्वाण इसी स्थिति का नाम है निर्वाण निर्वाण का मतलब होता है फायर एस्टिंग्विश्ड। यानी आग शांत हो गई निर का मतलब होता है अब नहीं वाण का मतलब होता है अग्नि जब अग्नि शांत हो गई उसने तीनों को जला दिया भूत भविष्य वर्तमान और अब शांत उसने आप में और हमारे प्रमाण को जला दिया और वो भी शांत हो गई इसी का नाम है निर्वाण निर्वाण का मतलब होता है अब अग्नि शांति मैं कि अग्नि कब तक जलती रही जब तक तुम भी थे जब तक हमारा एक संबंध भी था लेकिन अब न तुम रहे न मैं रहा न हमारा कोई संबंध रहा अब मात्र शुद्ध चेतना बची इसलिए भूत में जाता है कभी भविष्य में जाता है कभी वर्तमान में आ जाता है वो योगी पूरी तरह स्वतंत्र है क्योंकि उसमें सर्वोच्च स्वतंत्र चेतना जिसको बोलते हैं फ्री विल ऑफ लॉर्ड शिव उससे अपना आइडेंटिटी जोड़ लिया अब उसके पास जो चेतना है वो उसका पूर्ण स्वामी है वो पति समय है उस पूर्ण स्वामी है अपनी चेतना वो भविष्य में जा सकता है भूत में जा सकता है इस नाड़ी में प्रवेश कर सकता है इस नाड़ी में प्रवेश आपके शरीर में प्रवेश कर सकता है जो चाहे कर सकता है लेकिन ऐसा वो किसी स्वार्थवश नहीं करता शिव की वृत्त करता है तो वो हमारे पास क्या है अगर हमको कहते कि तुम चाहो जो हो जाएगा तो हम क्या कहते मानू नहीं नहीं मेरा बच्चे एकदम ठीक हो जाए मेरा घर में तरु आ जाए मेरे इसकी नौकरी लग जाए अरे हम क्या होता है कि हमारी इच्छाएं हैं हमारे सीमित भाव से प्रेरित है लेकिन शिव की इच्छा किसी सीमित भाव से प्रेरित नहीं होती शिव की इच्छा फ्रीविल है वो किसी सीमा से प्रेरित नहीं है वो मात्र एक रिक्रिएशन है उसका मनोरंजन है तो अगर वो योगी चाहे जो मनोरंजन के लिए भविष्य में जाए भूतकाल में जाए वर्तमान में आ जाए तो में आए मुझ में आए प्रमाण में घुस जाए वो तीनों वर्ल्ड में घूम सकता है प्रमात्र संसार में घूम सकता है क्योंकि वो अब जो उस नियति से बाहर आ गया जो उसके शरीर की सीमा थी उससे बाहर आ गया नारियल फूट चुका है अब वो क्या करेगा कहीं भी जाएगा प्रमात्र भाव में चला जाएगा प्रणय भाव में चला जाएगा प्रमाण भाव में चला जाएगा यह उसकी पूर्ण स्वतंत्रता है तो उसके बारे में हम क्या कहें उस योगी के बारे में हम क्या कहें शिव के बारे में उसका कह ही नहीं सकते वो शिव बन गया उसने तीनों चैनलों में घुस गया भविष्य वर्तमान और भूतकाल में और उन तीनों को नष्ट कर दिया और उसने स्पेस के चैनल में घुस गया उसने स्पेस में नष्ट कर दिया ना उसके लिए आप ना तो दूरी है क्योंकि हमारा देखा था क्या बनाया था शरीर बना था समय बना था अंतरिक्ष बना था अब उसने तीनों की सीमाओं का अतिक्रमण कर दिया क्योंकि वो सीमाओं से अपने आप को आइडेंटिफाई करने लगा कि सब कुछ मैं हूं तो फिर उसके लिए कहां विचरना असंभव था कहां उसके लिए जरूरत थी कि मैं वहां नहीं जा सकता भविष्य में नहीं जा सकता भूत में नहीं जा सकता उस दूरी तक नहीं जा सकता उसके लिए ना कोई दूरी है ना कुछ भूत है ना कोई भविष्य है वो महाकाल है उस पूर्ण तो स्वामी है अब यह अंतिम सूत्र है अपना शिव सूत्र का भूयना ये बहुत सुंदर सूत्र है अब वो कैसा होता है भूया धन प्रतिमिलन प्रतिमिलन शब्द दो चीज से बना है उन्मिलन और निमिलन दो शब्दों से मिलकर बना है प्रतिमिलन उन्मिलन का मतलब होता है कि जब वो अपनी चेतना को बाहर प्रसरित करता है बाहर संसार में देखता है सुनता है छूता है तू तो से बाहर अपनी चेतना का एहसास होता है लेकिन जैसे ही वो इंट्रोवर्ट होता है काम भीतर आंख भीतर नाक भीतर तो भीतर के संसार का अनुभव होता है तो उसको बोलते हैं निमिलन जैसे ही वो आंख नीचता है उसको निमिलन समाधि लग जाती है उसको अपने भीतर शिव का एहसास होता है वह आंख खोलता है उन्मिलन समाधि लग जाती है और बाहर भी उसको शिव का अनुभव होता है तो एक समाधि की स्थिति होती है और एक व्यक्त की स्थिति होती है भी संसार में आ जाता है लेकिन अब उसके समाधि का नाम नया हो गया नाम उसका उस नाम समाधि अब होता है सोए दिन भर के काम करे संसारी काम करे चाहे आपसे बातचीत करे चाहे सिनेमा देखने जाए अब वो हमेशा समाधि में रहता है क्योंकि उसको बाहर जो कुछ दिखता है शिव दिखता है और जब आंख पूछता है तो अंदर दिखता है अंदर की तरफ उसको निमिलन समाधि होती है, बाहर उन्मिलन समाधि होती है, लेकिन दोनों समाधियां मिलकर प्रतिमिलन कहें तो भूलिया अब वो का मतलब होता है तो स्ट्रॉगली पूरी तरह से वो अब उस समाधि में रहता है कभी उससे बाहर नहीं आता अब उसको कोई भी यहां की कोई देवी में उसको अब कोई भी बाहर नहीं ला सकती वह उस स्थिति में आ गया कि जहां से उसको वापस जीव भाव में कोई शक्ति नहीं ले जा सकती कोई शक्तियों का स्वामी हो चुका है उसके पूछे बिगड़ कोई शक्ति उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती अब वो अपनी इच्छा का पूर्ण मालिक बन गया है तो वो प्रतिबिलन समाधि में चला गया प्रतिबिलन समाधि होती है जब उसको बाहर ब्रह्मांड में सब कुछ में दिखाई देता है आंख मिचता है तो भीतर भी वो मैं दिखाई देता है और दोनों के बीच में कोई भेद दिखाई देता और वह आनंद से सराबर होता है क्योंकि आनंद उसी शब्द का नाम है जब उसका कोई विरोध न हो हम जब भी आनंदित होते हैं उस महान आनंद की एक चिंगारी महसूस करते हैं तो यहां पर इन कई जगहों पर कई अवसरों पर गुरुदेव ने व्याख्यान दिए उसमें बताया कि आप जो सांसारिक आनंद की जो चिंगारियां हैं उन चिंगारियों को पकड़कर आज तक पहुंच सकते इसीलिए शिवशास्त्र में कोई बंधन नहीं है विधि विषय ऐसा मत करो वैसा मत करो ऐसा मत करो इतना बंधन नहीं है क्योंकि हम किसी भी चीज का विरोध नहीं करते हम आपके जो सांसारिक अनुभव खाना है जो इच्छा हो खाइए करना है जो इच्छा हो करिए लेकिन अवेयरनेस जरूरी है आप अगर अवेयर हैं तो संसार के हर काम को करते वक्त उसमें आने वाले आनंद के प्रति जागरूक होके उस आनंद के स्रोत तक जा सकते अगर आप जागरूक नहीं हो तो जानवर की तरह आनंद लेके वापस हो जाए उसका कोई उपयोग नहीं लेकिन जा, जान जानबूझकर बूझकर जब जा, अवेयर होके हर आनंद को लेते सर उस आनंद के स्रोत तक जाना और इस चीज की जितनी भी महिमा मंडित करो कम है क्योंकि सचमुच में संसार में जितने आनंद हैं चाहे पानी पीने का पा, प्यासे को पानी पिलाता है भूखा जो भोजन करता है वह हर आनंद उसी आनंद की चिपकारी है और हम उसको त्याज्य कैसे मान सकते हैं यह त्याज है हर आनंद कोई आनंद त्याज नहीं लेकिन त्याज क्यों है क्योंकि उस जिस स्वरूप में है वो स्वरूप त्याज है स्वरूप गलत है क्योंकि हम उस से हो जाते है। हैं।, हैं हम उसमें प्रतिस्पर्धा करने लगते हैं ईर्षा करने लगते हम उस स्थिति से चिपक जाते हैं कि यह स्थिति बदलने जाए आप जवान होते तो चाहते मैं बुढ़ा नहीं हो जाऊं हम हाँ उस स्थिति से, से मोहित हो जाते मोह का मतलब होता है निसेंस, यानी अज्ञान अज्ञान का मतलब है मो। मोह संस्कृत में मोह शब्द का मतलब है अज्ञान मोह का मतलब हम कुछ गलत भी लगा लेते हैं लेकिन मोह का मतलब है अज्ञान है ना यही अज्ञान हमको ढोल बनाता है कुछ भी करना पाप नहीं है अगर आप फुल अवेयरनेस से कर तो वो दिमाही हो जाता है क्योंकि फुल अवेयरनेस के साथ आप चेतन की शक्ति से काम करते हो अपनी सीमित इच्छाओं से काम नहीं करते तो यहां पर अपना एक शिव सूत्र का एक वाचन हमारा पूर्ण हो गया अंतिम नौ सूत्र आज अपने जो सिलेक्ट किए थे वो आज पूरे तो हो गए और आप इन नौ सूत्रों सु, के बाद हमारे तीनों शाम्बोपाए शाक्त उपाय और तीसरा अण उपाय के पिस्तालीस सूत्र थे वो पिस्तालीस सूत्रों पर हमारी चर्चा समाप्त होगी आप अपन ये चाहेंगे आगे आने वाले कुछ हफ्तों तक हम शिवसूत्र पर ही चर्चा करें क्योंकि शिवसूत्र को एकदम हम ऐसे छोड़ नहीं सकते क्योंकि ये हमारे सबसे बड़ी बेसिक, बेसिक, बेसिक, बेसिक साइंस है हमारा तो जब हम इसके ऊपर और डिस्कस करेंगे इस पर आने वाली क्या क्या कठिनाइयां हैं हम क्या करते हैं डिमवार कैसे जीते हैं इन सबके साथ में हम इसको कैसे अपने जीवन में परकोलेट कर सकते हैं कैसे हमारे जीवन में एब्जॉर्व कर सकते हैं उसके बारे में भी चर्चा करेंगे और मैं आप सब से विनती करता हूं कि आप जरूर आपके रहिए लेकिन साथ ही साथ अपना अपने विचार जरूर व्यक्त करिए आप अपनी जो भी कठिनाइया अपन डिस्कस कर सकते हैं और निश्चित रूप से आप सब साधुवाद के पास रहे कि आपने शांति से शुभ सूत्र का पूर्ण जो एक साल तक चला अपना अध्ययन उसको पूर्ण किया अपने जनवरी के अंतिम गुरुवार से शुरू किया था और अगला गुरुवार इस जनवरी का अंतिम गुरुवार है और हमारे एक साल में शिव सूत्र प्रकार जो पहला वाचन मैंने आश्रम का दूसरा वाचन था ये पूरा हो गया तो अपन चाहेंगे हर कोई हमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करे आए और मुझे बड़ी खुशी होती है प्रसन्नता होती है कि कभी कभी कोई आश्रम में आता है किताबों का आश्रम का उपयोग करता है मैं आपसे सबसे विनती है कि हमारा सीमित जीवन जीवन है इसका हम सदुपयोग करें हम हफ्ते भर में एक घंटा तो जैसे यहाँ देते ही एक दो घंटा अगर एक घंटा और मिले कुछ साधन में करें यहाँ आए चिंतन भी करें कभी कभी कोई नहीं हो अकेले भी बैठेंगे ना यहाँ तो निश्चित रूप से हृदय में कुछ ना कुछ शुभ चेतना शुभ भावना प्रबल होती जरूर है क्योंकि यहाँ गुरुदेव कहते हैं कि जहाँ के वाइब्रेशन ऐसे होते हैं जहाँ पर की ईश्वर होती है उस जगह के ऊपर आप जब चिंतन करते हैं तो आपके हृदय के अंदर वो भावना है जिससे होता है वो चित्त स्थितिकरण भाव यानी हमको अपने चित्त को शुद्ध करना प्रज्ञा विकसित करना है तो उसको करने के लिए निश्चित रूप से हमको उस तो इनिशिएशन खुद ही करना पड़ेगा तभी वो हाथ संभालना पुरुषार्थ पुरुषार्थ हमारा है अनुग्रह शिव का तो उसके अनुग्रह प्राप्त करने के लिए हमको अपने अर्घता थोड़ी सी बढ़ाना है बस तो सबसे वृद्धि है क्या आते रहिए गुरुवार को तो आते ही है समझने और अन्य ग्रह जब भी जिसको जैसे सुविधा हो आ सकता है अगर किसी के पास चाबी नहीं हो तो वैसे चाबी लाइन है ना उनको तो कोई तो दिक्कत तो ही नहीं है चौबीस घंटे उपलब्ध चाबी घंटे तो आप सबका धुवाद और आगे से हम डिस्कस करेंगे इन सूत्रों को फिर से और मैं चाहूंगी कि अपने से हर कोई पांच मिनट तो भी अपनी बात कहे हम आपस में ग्रुप डिस्कशन करेंगे इस तरीके से पढ़ाई करने के लिए हर को कहेगी पांच मिनट बोले मैं यही चाहता हूँ चाहे भविष्य किसी बात के ऊपर है कि देखो एक बीच बोया खेत में खूब सारे होंगे कोई कीमत नहीं जब तक कि उन पौधों में फिर से बीजने लगे अन्यथा प्रोजन खत्म हो जाएगी अगर उन पौधों में बीज नहीं लगा तो फिर सब निर्बीज हो जाएगी बात तो हमको बातों को निर्बीज नहीं करना है हमको और नए बीज पैदा करना है मैं यह नहीं कह रहा हूं सचमुच में हर कोई की अपनी क्षमता होती है और गुरुदेव की कृपा है उन्होंने मेरे शरीर का उपयोग किया और आप सबको भी ज्ञान दिया तो मैं उनके लिए धन्यवाद देता हूँ उनके चरणों में वंदन करता हूँ कि उन्होंने मुझे ये सौभाग्य दिया कि मैं आपके सामने शिवसूत्र की बात कर सकू तो अन्यथा तो मैं अभी योग्यता को जानता हूँ है ना इस तब के बाद उन्होंने सिर पर हाथ रखा गुरुदेव ने ये उनकी महान कृपा है अनुग्रह शिवानुग्रह से कम कुछ नहीं मैं चाहूंगा कि अपन सब उस का अनुभव करें और हम उसके योग्य बने और ताकि हम सब लोग मिलकर कुछ ऐसा करें जो जीवन को सार्थक बनाए क्योंकि सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होगा हृदय में उस बात को बैठाना जरूरी है उसका चिंतन मनन निविध हसन करना जरूरी है तो अगली बार से हम जैसे दादा ने कहा अपन हर कोई अपन कुछ ना कुछ, कुछ पांच मिनट बोले कुछ भी हम एक छोटा सा परिवार है क्या आप अपने घर में बिल्कुल भी नहीं बोलते क्या अगर अपने बच्चे से बात नहीं कि अपने पत्नी से या पिता से बात नहीं करते जब हम करते हैं सबसे तो आपस में बात वार्ता कर करके यहां पर कोई राजवाड़ा का पढ़ाई को लेकर देना नहीं यहाँ तो हम आपस में चर्चा करनी है और वो भी बिल्कुल शुद्ध सामान्य भाषा में हम ना तो किसी को बताना है ना किसी को इंप्रेस करना है ना किसी से कोई हमको प्रमाण पत्र लेना हमको तो खाली है और जब तक हम अप बात अपनी नहीं करेंगे खुद अपनी जबान नहीं खोलेंगे इस बात की कल्पना करना मुश्किल है कि किसके हृदय में क्या किसको क्या करना है किसको क्या समस्या है जब तक तो हम आपस में बात करेंगे अच्छा आ, आज आज की तारीख में हम इतने सौभाग्यशाली हैं कि मां प्रभा हमारे सामने जीवित हैं, हैं आज मेरे गुरुदेव उपलब्ध हैं, जीवित हैं और ये दोनों फल चर्चा करते प्रभादेवी माता जी ने एक संदेश भेजया है अभी इन है कि यहां से प्रकाशित होने वाली किताब के लिए बोले हमने उसको खूब बाँचा और पाया कि ये कल्याण करने के लिए रहेगी आशीर्वाद भेजा होने छपना चाहिए इस किताब को तो वो मेल मिल गई माता जी अब जो हम अपने पास ये जो सबके पास ही होगी जहाँ उम्मीद है मेरे को किताब तो अगली बार अगर हो सके किताब लेना है उसमें छोटे छोटे करेक्शंस हैं कुछ तो वो करेक्शंस अपन मैनुअली पेन से कर देंगे जबरदस्ती पूरी किताब को फिर से छपाने जरूरत नहीं है अपने पास लेकिन इसमें जो मैनुअली करेक्शन है वो करेक्शन की लिस्ट है मेरे पास तो वो आपको मैं वो पर्टिकुलर पेज खोल खोल के बता दूंगा इस लाइन में एक करेक्ट करना है इस लाइन में करेक्ट करना तो जो जो उसमें करेक्शंस हैं वो अपन मेन वाली हाथ से कर लेंगे और इसको अपन जब आए तो थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहे तो क्या अच्छा रहेगा कम से कम मन में प्रश्न तो आए तो उत्तर मिलेंगे प्रश्न नहीं आके दूर